संख्या तीन सौ सात को मही आई आई आई सुनी बंडवत कर सज भाई लेकिन कति सुख न समायी सुख लाई गुस्सा दुख में दे पद शरीर प्राण जन्मे थे सुनि वशिष्ठ पद सिर्फ नाये न मुद्री भर लाये प्रबन्द बंदे दो भारतीय वसी स्वारी भरत सहानु की नकाना देवख उर राना कर देख्राता पुरित पुरित गाता, गाता। पुरे जन परिजन जाति जन गातक मंत्री मिले जथावित सब भी प्रभु पर्ण के पाल विनीत तो करें कि यह जनकपुरी है जन्माश्रम बरात पहुँच गयी पढ़ने के लिए सब लोगों को तो उचित स्थान मिल गए ये सूचना भगवान राम लक्ष्मी जी को भी मिली गुस्सा मत को मिली राम लक्ष्मी जी को लेकर चेवना कहते राम नारायण दसो जी छोड़े हुए थे अब उनका मिलन होता है खुशी बात का विस्तृत करते कैसे मिले भगवान राम नाराज दशर ऐसी जाकर किस प्रकार मिले घर प्रत्यादम भगवान राम से मिलते हैं वो किस प्रकार से मिलते है बेगर ऐसे ही नहीं है कि वर्णन करना था इसलिए उसने वर्णन कर दिया ये देखें कि इसमें मिलने की एक व्यवस्था एक क्रम है उस नियम का पालन किया गया है और यहाँ उस नियम का पालन दिखा करके ये आशा करते हैं कि भारतीय संस्कृति की जो व्यवस्था है इसको आगे लोग भी इसी प्रकार से चालू रखें मिलने की एक रखे क्या है कहते मुनि की दंडा सबसे पहले जब वो पहुंचे तो नहीं ऐसी मैंने महाराज दशरथ में मुनि माने मंत्री जी को पहले प्रणाम किया यहां से शुरू होता है दोनों समाज में इधर विश्वामित्री और उधर महाराज दशरथ ये दो मुख्य व्यक्ति पहले ही आपस में अभिवादन करते महाराज दशरथ विश्वामित्री जी को प्रणाम करते और इस समय उनके मन में कृतज्ञता का भाव भी है की तो भगवान राम लक्ष्मी जी को यहाँ ले आए और महाराज दशरथ के यहाँ उनके सीता विवाह का भगवान राम का जो विवाह का आयोजन रहा है जो विश्वानुत्री की ही कृपा हैं, तो उसके लिए कृतज्ञ भी हैं और महाराज दशरथ जो है उनको विश्वानुत्री को प्रणाम करते है इसलिए कहते हैं बार बार दर दर शीशा वो बार बार जो है विश्वामुत्री जी चरणों की धूल में लगाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। तो चरणों की धूल मस्तक में लगाने की सूचना किस बात की महाराज दशरथ जो है बहुत कृतज्ञ है विश्वामुत्र जी के साथ इसलिए उनको इस प्रकार को प्रणाम करें। महाराज दशरथ कहते भी हैं है इस प्रकार के आप कहते हैं कि गुरु है समान ये अनुभव अनुभव न गुरु जैसा मैंने ये अनुभव किया ऐसे किसी ने अनुभव नहीं किया गुरु ही जो गुरु के चरणों की से धारण करते हैं जन सकल विभव मानो जो सारे विभव को अपने वत में कर लेते माने सब प्राप्त हो जाता है उनको विभव उसमें कोई कमी नहीं रह जाती महाराज दसौ कहते हैं ये जैसा मैंने अनुभव किया ऐसा किसी दूसरे ने अनुभव नहीं किया होगा मैंने करके देखा और देखा वो कर्म भी प्राप्त भी तो वैसे गरीब भाव मैंने उनको महाराज दशर कहा पूजी को प्रणाम करते हैं और कौशिक रावी पूजी हैं उन्होंने राजा दशरथ जी को उठा अपने हृदय लगा दिया और कहीं असी से पूछी कुशलाई और उन्होंने आशीर्वाद दिया और कुशलता पूछी क्योंकि तो नियम की बात महाराज दशर प्रणाम करते है तो फिर उनको विश्वमित्र जी उठाकर के हृदय लगा लेते हैं और उसके बाद आशीर्वाद चुन की विश्वामित्र जी को प्रणाम किया गया तो महाराज दशर आशीर्वाद के अधिकारी हैं, तो उनको आशीर्वाद दिया जाता है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान में रखनी थी, वो ये है की पूछी कुशलाई कुशलता किसी ने पूछी महाराज दशर ने पूछी की विश्वामित्र जी ये विश्वामित्र जी ने पूछा तो कुशलता पूछने का अधिकार बड़े का छोटे कभी कभी छोटे लोग बड़े लोगों से कुशलता पूछने लगते हैं मैंने उनको नियम पता नहीं। मैंने बहुत से नियम इस प्रकार के हैं जिन नियमों को समाज में ज्ञान नहीं होता रामचरित हो मानस पड़े होने नहीं, उनको मालूम कहा <स्थाँगे> समाज में तो रीतियां उलट पलट जाती है अज्ञान के काम से करने लगता है सब कुछ करने लगता है लेकिन शास्त्र का काम है जो सबको सही रास्ता दिखाता है देखते रहेंगे तो सही रास्ते पर चलते हैं। इसलिए शास्त्र का अध्ययन अध्यात बहुत आवश्यक है बाल निकाल से ये सब सीखने चाहिए उसी समय बातें बच्चों को बता देनी चाहिए कि देखो नियम इस की कुछ लाई पूरी उठाई नम्ण नम्ण आया भगवान राम लक्ष्मण जी का उन्होंने महाराज दशरथ को प्रणाम किया जब महाराज दशरथ विश्वामित्री जी को प्रणाम कर चुके वो कार्य उनका पूरा हो गया तब भगवान राम तो तो ने लक्ष्मण ने महाराज दशरथ को प्रणाम किया उन्हें गण दो न समायी अभी महाराज दशरथ ने जब राम लक्ष्मण को देखा तो उनको पहली बार यहाँ आरोप इतने दिनों के बाद जब भगवान राम लक्ष्मण आये पहली बार वो मिले पहली बार उनको देखा तो बड़ी प्रसन्नता मैंने इस समय इतने दिनों का जो दुख था लक्ष्मण और दूसरा दुख, दुख मैंने जो वियोग के कारण बहुत दुख उनको उठाए इतने दिनों तक वो दुख मिट गया था करके उनको बड़े प्रसन्न कैसे प्रसन्न हो गए के मृतक सभी प्राणी बेटे जैसे कोई शरीर तो जैसे वो हो प्राण चले गए हो तो शरीर जैसे शिथिल हो जाए तो निष्क्रिय हो जाए उसमें कुछ सामर्थ्य न रह जाए प्राण फिर शरीर में आ जाए तो शरीर जैसे सक्रिय हो जाए फिर उसमें चेतना आ जाए ऐसे हो गया महाराज दो सब मानो अब तक भगवान राम लक्ष्मण के बिना निर्जीव शरीर जैसे थे अब भगवान राम को प्राप्त करके लक्ष्मी को प्राप्त करके उन्हें प्रण चेतना आ और फिर प्रसन्न हो जाए उत्साहित हो जाए यहाँ तक हो जाए ये प्राण का कार्यक्रम अब उसके बाद कुल वशिष्ठ पदों से आए इनके माने भगवान राम और बसुण इन्होंने अब वशिष्ठ जी को प्रणाम किया इसके माने ये है कि जब पिता और गुरु दोनों उपलब्ध हों तो पहले पिता को प्रणाम करना चाहिए फिर गुरु को प्रणाम करना चाहिए पिता का स्थान गुरु सूर्य और अगर माता और पिता दोनों उपलब्ध हो तो पहले, तो पहले किसका प्रणाम करना चाहिए माता का पैर रहना चाहिए ये सुधार प्रकार के देखने में थे लगता पहले पिता को प्रणाम करना चाहिए लेकिन नियमित सरकार का नहीं है पहले माँ को प्रणाम करो तब पिता को प्रणाम करो, तो तो को करो तो तो पड़े पड़े और पिता और गुरु दोनों पहले पिता को प्रणाम करो तब गुरु को आए और प्रेमी बरबर लाए बसुष्ठ जी बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने भगवान राम लक्ष्मण को अपने प्रदेश लगा दिया अब इसकी भगवान और श्री जी ऐसी विश्व बृद बंदे दो फिर और भी मित्र लोग भुछे, भुछे के साथ में थे जो प्राथमिक आए हुए थे उन सब मित्रों को भी भगवान राम और लक्ष्मण ने सकती का बनाया मन भागवती और सब आशीर्वाद देते जा रहे हैं बसु जी ने भी आशीर्वाद दिया मित्रों ने भी आशीर्वाद दिया मन भागवती पर जो चाहो वो आशीर्वाद दे प्रकार का एक प्राप्त होता गया इस प्रकार के कार भगवान राम लक्ष्मण सबकी इस प्रकार वंदना कर चुके तब भज का नंबर आज ने क्या किया कि तो और इन दोनों ने भगवान राम को प्रणाम किया और ये तो वही नियम उसी प्रकार ऐसी कि भगवान राम ने भी भ्रत को उठा करके अपने उद्योग लगा लिया उसके बाद हर से लक्ष्मण दो भाता और लक्ष्मण जी वो भी इनको ऐसी भारत और शतज्ञान इन दोनों से मिले भारत जी को तो उन्होंने प्रणाम किया और शतजन से छोटे हैं उनको भी अपने हृदय ऐसी लगा लिया और मिल करके बड़ी प्रसन्नता हुई मिले प्रेम पूरे और बड़े प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगा करके उन सबसे मिले इधर पे ये मिलने लगे उधर भगवान राम जब भरत जी शतघन ऐसी मिल चुके तब और रात भरबड़ी थी भगवान सबसे मिल रहा और उन लोगों से भी मिलते हैं तो पुरी जन परिजन जाती जन जातक मंत्री नीत तो ये सब गिना दिए मिले प्रभु भगवान राम सबसे यथाविद मिले अब एक एक करके नहीं गिनाते किसने भगवान राम को प्रणाम किया अब भगवान राम ने किसको प्रणाम किया ये सब नहीं गिनाते अब ये सब अपने आप इसी क्रम ऐसी समझ गए मिले मैंने जो अयोध्या थे नगर के रहने वाले थे वो आये उनसे भी मिले मैं अपने परिवार के जो लोग थे उनसे मिले और जाति जन के मैंने जो अपनी जाति के लोग के रिश्तेदार आए तो मिले उनसे भी मिले बरात में याचक लोग भी आए तो भगवान उनको भी नहीं छोड़ा ऐसा नहीं जा रहे ये तो बाहर करो इसे क्या मिलना ऐसे नहीं भगवान उनसे भी मिलते है मंत्रियों से भी मिलते हैं मित्रों से भी मिलते है सबसे मिलते छोटे बड़े सबसे भगवान मिलते है बताओ समाज बात में ये कौन सा समाजवाद है नहीं? ये भारतीय समाजवाद आध्यात्मिक समानता प्रधान समाजवाद का आधार अर्थ और शरीर की समानता नहीं जिसका आधार परमात्मा उसके आधार पर समाजवाद सबके प्रति सम्भाव करके के, के मिलते लेते हैं तो ये भी, भी और परम प्रकारीत प्रदान प्रभु है तो सबके स्वामी है फिर भी बड़े पिदम्बरता के साथ में सबके ऊपर कृपा करते हैं और प्रेम पूर्वक तो सबसे मिलते हैं ये लोग भी और, और जो इस प्रकार के नीचे जाति वगैरह के सेवक इत्यादी हैं उनसे सबसे भगवान मिलते हैं तो वो मिलकर के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो भगवान हमारे ऊपर कितनी प्रता है कितने उदाहर है कितना हमारा ध्यान रखते हैं इस प्रकार से मिलते हैं अब जैसे पिदम्बरता तो की बात है तो उसी बात कहते हैं उनका एक विशेषण देते है भगवान राम कहते हैं वहाँ से देखे दुष्ट मित्र विनम्र देखती वहाँ भगवान राम की विनम्रता वहाँ देखो जब महाराज दशरथ आए और भगवान राम उनके पास मिलने को जाते हैं जाना चाहते हैं लेकिन दुष्टाम मित्र उसे कह भी नहीं सकते तब उस समय वो विनम्रता को देखो वहाँ से शुरू होती है मैंने उनकी उस समय विनम्रता अपने गुरु के सामने अपने बड़े लोग हैं प्रति की विनम्रता और वो विनम्रता फिर आगे बढ़ती है तो समान वर्ग के लोग है भी विनम्रता जो बंद लोग हैं उनके साथ भी विनम्र है और जो अपने से छोटे है, हैं उनके प्रति भी विनम्बर भाव मैंने कितने अपने आस पास के बड़े छोटे बचे सबके प्रति विडम्बर भाव है सबके प्रति प्रेम भाव मैंने ये कि मैंने जीवन का विधान ऐसा होना चाहिए इसे शिक्षा ले करके इसे फॉलो कर इसलिए ऐसे नहीं कि प्राचीन काल में ऐसे होता था अब नहीं होता अब करता अब नहीं होता इसलिए नहीं कर इसलिए नहीं कहा यह है कि अब बेहतरी करना चाहिए और जहाँ गलतियां होगी उनका सुधार करना चाहिए आगे देखें। राम को जुड़ानी जाती बखानी। समेतन भारी मुदित नगर नर नारी सुमन करोहन ही न सामाना नीना शंकर सदानंदे प्रसिव गुत पुष्जुमानगाना आई प्रमोदय दिताईनंदो सब परम दिवस निषि सनताशोवा यदी सुकृत रिधराज नारी समाज ना की तन तो अब कहते हैं कि रामी देखें बराबर जुड़ानी अषाढ़ी बरात ने फिर भगवान के दर्शन प्राप्त किए और उनको देख करके भगवान राम को देख करके सब बरात जुड़ानी की मैंने सबको प्रसन्नता हो गई है और प्रीत ने जायानी की प्रेम के कारण देखो कैसी प्रसन्नता सबको जब सबके साथ में प्रेम का व्यवहार होता है विनम्रता का व्यवहार होता है तब उसकी क्या निर्णय क्या फलसता तो आनंदित रहते हैं इसी में आनंदित शिका और अगर विनम्रता नहीं है कर्कशता है पुरुष भाव है तो आनंद गया। तो आनंद नहीं हो अगर जो अहंकारी व्यक्त हुए छोटे बड़े काम करके इस प्रकार के करके समान भाव नहीं आए और बोलने लगे यह सम्मान नहीं होता यह ऐसा करते हैं गिरा ऐसा है, ऐसे करके करने लगे तो जीवन का जो रस है आनंद है वो मनु समाप्त तो होगा बताते देखो ये है जो व्यवहार आपस में है वो प्रेम के साथ बड़ों के साथ में भी आदर पूर्वक प्रेम था और छोटे लोग उनके साथ <arrivé> में प्रेम व्यवहार के साथ सबके साथ प्रेम व्यवहार छोटे के माने अपने भाइयों बंधुओं में छोटे बड़े नहीं समाज में भी सब छोटे हैं, बड़े हैं उन सबके साथ समाज में बड़े लोगों के साथ सा। आदर पूर्वक उनसे मिलना छोटों के साथ भी प्रेम पूर्वक मिलना छोटों का भी ध्यान रखना कष्ट उनको न हो उनको प्रसन्नता के साथ में रहें जो कुछ तो सहायता की आवश्यकता हो उनको सहायता देने के लिए बराबर तत्पर रहें इस प्रकार के भाव सबके साथ में रहे तब जीवन का आनंद सब प्रसन्न रहे तो स्वयं भी प्रसन्न रहे बहुत लोग जो है वो ये समझते हैं कि हमारी प्रसन्नता हमारे प्रसन्न होने से है। होता है लोग बात अपनी प्रसन्नता होती है उसे प्रसन्न भी होते हैं लेकिन वो प्रसन्नता क्षुद्ध रहे बहुत थोड़ी देर टिकने वाली ज्यादा प्रसन्नता नहीं होती बड़ी प्रसन्नता इस बात में है जब अपने से समाज में अधिक अधिक लोग अपने आसपास के सब प्रसन्न रहे तो जब वो प्रसन्न रहेंगे तो उनकी प्रसन्नता से, से जो प्रसन्नता प्राप्त होगी वो श्रेष्ठ प्रसन्नता है और है बस ये समझने की बातें शास्त्र में जो है वो किस प्रकार की प्रीत की रीति है प्रीत की रीत ने बतानी उसको कैसे वर्णन किया जाए क्या कहा जो समझते हैं कि हमने दूसरे व्यक्ति को झड़प दिया गर्व कर दिया तो समझते हैं कि हम बहुत बड़े होंगे, गए प्रसन्न हो गए, तो यह कोई प्रसन्नता नहीं है। जब दूसरे का आधे सत्कार करें प्रेम व्यवहार करें और वो हमारे व्यवहार से प्रसन्न हो तो उसके मुख की प्रसन्नता से जो हमें प्राप्त होगी प्रसन्नता वो दिव्य प्रसन्नता अपने आप को भले का सुझाना पड़े अपने आप को चाहे असमान सहन करना पड़े अपने आप को क्या हानि उठाने पड़े लेकिन दूसरे व्यक्ति प्रसन्न रहेंगे तो उनकी प्रसन्नता तो जो प्रसन्नता होगी वो दिव्य प्रसन्नता है इसलिए फिर कहते हैं कि मेरे नृत्य शनिचारी अब महाराज तो महाराजा सरकमान है और चारों पुत्र भी उनके भगवान राम लक्ष्मण भरत चतुर्ग ये चारों वहाँ दिद्यमान एक साथ अब तुलसी राशि की उनके साथ एक साथ एक साथ बैठे हुए हैं और उनको किसी राज्य देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है कि जन धन धर्म आदि धन तो धारी जैसे महाराज दशरथ को तो चारों पुरुषार्थ के साथ मिल गए हूँ जन माने मानो धन धर्म आदि आदि आदित्य तो मान्य बचे हुए दो धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं और ये चारों पुरुषार्थ माने चार शरीर धारण करके वहाँ विद्यमान है हमारा के चारो प्रसाद प्राप्त अब भगवान राम चारों प्रसाद उनके साथ में प्राप्त है तो अगर हमारे मन में इस बात आती है कि एक इसमें चारों प्रसार्थों में एक काम भी है और दूसरा प्रसार्थ भगवान राम जो है वह मुक्त स्वरूप भी हैं, है एक मुक्त जो वो भी प्रसाद है अब ये दोनों प्रसार एक साथ महाराज दशम के साथ कैसे कैसे बैठे हुए हैं ये दोनों कर नहीं सकते क्यूँकि तुलसीदास जी कहते हैं जहाँ राम काम नहीं जहाँ काम नहीं राम तुलसी दो कैसे रहे रवि रजनी एक ठाम मैंने महाराज दशरथ के पास दोनों की कैसे हो सकते हैं काम भी हो और भगवान राम जो है वो हो मुख्य रूपी वो वो भी बुद्धिमान हो ऐसे दोनों एक साथ साथ कह अरे कहते हैं की दोनों काम और राम की बात ही क्या यहाँ धर्म और धन वो भी मिला करके चारों प्रसाद ले दे रहे हैं अगर ये चारों एक साथ न हो सकते तो शायद तुलसीदास उदाहरण न देते यह कहो कि तुलसीदास की गलती कर दे है? एक जगह कुछ लिख दो दूसरी जगह कुछ लिख दो लेकिन ऐसा नहीं मान हमारे हमारे जो है शास्त्र का अर्थ लगाने की प्रक्रिया ये है कि शास्त्र अपने स्थान पर सही है उसमें गलती नहीं हमारे समझने में गलती है इसलिए अपनी बुद्धि को सुधारने की कोशिश करो ध्यान दो उसमें क्या बात है ये नहीं है शास्त्र का अध्ययन करने में जो बात आपको उल्टी पल्टी लग रही हो उसमें उलट पलट को सही करने के लिए अपनी बुद्धि को लगा अपना जो विचार करने का स्तर है उसे ऊपर उठा नीचे स्तर रह तो पर रहकर कहबार को लगाएंगे गए तो शास्त्र का अर्थ नहीं लगेगा जैसे यदि कोई देहा है शरीर के स्तर आरोप जीवन जी रहा और जहाँ पैसा आवे <गेँ> जीव की जहाँ चर्चा हो मन बुद्धि की जहाँ चर्चा हो परमात्मा की कई तो ऊंची बातें हैं। लोग कहते ना ऊंची बातें है ऊंची तो मैंने हमारा स्तर इतना ऊंचा नहीं है तो हम स्तर आरोप पहुँच करके उस बात को समझ सके या अप्रीशिएट कर सके <गेँ> बस यही ऊँची बात है बातें हमें है की तो वो बातें जगते हैं ऐसा नहीं हमें अपने आप के अपने स्तर को थोड़ा उठ कर चाहिए हम शरीर भाव को छोड़ करके अपने जीव भाव में हमें फिर बहुत सी मनोवैज्ञानिक बातें हैं अपने संस्कारों की बातें पुनर्जन्म की बातें जब जीव भाव में स्थित होंगे तो सब समझ में आएंगे जैसे पुनर्जन्म का सिद्धांत भी कर्म का सिद्धांत उन लोगों को समझ में नहीं आता जो मेरा अपने आप को सही मात्र समझते हैं। लेकिन जो शरीर से ऊपर उठ करके जीव भाव में आ गए उनको सब समझ में आने लगता है की देखो कर्म का फल कैसे होता है पुनर्जन्म कैसे होता है संस्कार कैसे बनते हैं वासनाएं कैसे बनती है उनका फल कैसे प्राप्त होता है ये सब बातें उनको समझ आने लगती है और जो जीव भाव में ही जरा बना रहे आत्मभाव में ना आगे तो परमात्मा की महिला समझ नहीं आती उसके लिए व्यक्ति को थोड़ा ऊपर उठ करके आत्मभाव में आना पड़ेगा जब आत्मभाव में आएगा तब वो समझ आएगा जहाँ ये कहने लगेंगे अगर जीव इस स्तर के व्यक्ति कोई सुनता है कि परमात्मा समझ जाती और अपनी सत्ता से विद्यमान हो एक व्यक्ति को बड़ी अड़चन की बात हो होती देखो सारा जगत कहाँ स्थित है आकाश में स्थित है आकाश में स्पेस उसी स्पेस में सारा जगत स्थित है आकाश की उत्पत्ति कहा से हुई परमात्मा से हुई तो जब आकाश में उत्पन्न हुआ तब भी परमात्मा था यहाँ तब भी परमात्मा था तो उस समय जब आकाश की उत्पत्ति या स्पेस की उत्पत्ति नहीं हुई तब परमात्मा कहाँ था हो गया अब वो विचार नहीं करते। मैंने उसको परमात्मा को स्पेस उत्पन्न होने के पहले भी परमात्मा को स्थित होने के लिए स्पेस चाहिए थी पहले स्पेस होती तब तो परमात्मा होता जब स्पेस ही उत्पन्न नहीं हुई आप क्या परमात्मा था उससे पहले तो अब ये बात <laughs> क्यों नहीं समझना इसलिए नहीं समझना हम मेरे जीव भाव में हम मेरे देव भाव में अगर हम आत्म भाव में आ जाए ऊपर तो ये सरण में आ जाए कि अपना आत्मा स्वरूप जैसे है वो हो देश और काल के अतीत और उसको अपने अस्तित्व के लिए स्पेस की जरुरत नहीं पड़ती उसे अपने अस्तित्व के लिए काल की जरूरत नहीं पड़ती जगत में परमात्मा में यही अंतर है कि जगत देश और काल के अंतर्गत है पहले देश और काल हो तब जगत होगा अगर देश और काल में हो तो जगत नहीं हो सकता लेकिन परमात्मा ऐसा है जो देश और काल के अतीत है परमात्मा तो देश और काल नदी उत्पन्न हो जगत नदी हो नाना तो न हो तो भी परमात्मा अपने आप से अपने सामने विद्यमान है अपने सामने विद्यमान क्या हुआ फल जाए अरे ये तो इस प्रकार के औपचारिक बातें हैं बोलने की परमात्मा को स्थित रहने के लिए न देश की आवश्यकता नेपाल की आवश्यकता है इस प्रकार की जो बातें व्यक्ति की बुद्धि में अर्चन उत्पन्न करती है समझने में मुश्किल पड़ता है वो जब देखता है कि परमात्मा देश का बिल्कुल नहीं परमात्मा की सत्ता के विद्वान है तो वो अपनी बुद्धिचारो आरोप तो दौड़ाता है नही परमात्मा फिर कैसे होगा इसलिए तो बात यह है कि हमको धीरे धीरे करके अपनी स्थिति ऐसी ऊपर उठना चाहिए हम मेरे भाई जगत के जो नियम है उन नियमों के अंतर्गत बधे रह करके अपने शास्त्रों को समझने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल पड़ गए शास्त्रों में बहुत बातें जो लौकिक बातें हैं लौकिक नियम हैं, इनसे ऊपर उठकर के बहुत सी बातें उनको सबको समझने के लिए हमें और आगे चलना चाहिए यहाँ धर्म काम और मोक्ष चारों एक साथ होकर के बैठे हुए महाराजा के सामने इसके मानव चारों हो सकते हैं। इनके होने में कोई बाधा नहीं लेकिन इनमें जो जहाँ काम के माने कामना है वहाँ कामना के माने जब लोक में कहते हैं दोहे में कहते हैं कि काम और आम एक साथ नहीं हो सकते वहाँ काम के माने भाई जगत के भौतिक विषयों की कामना भौतिक विषयों की कामना लौकिक कामना और परमात्मा की प्राप्ति ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते अंधकार और प्रकाश के समान एक दूसरे के विपरीत है लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त है शरीर धारी है जीवल मुक्त है जीवन ऐसे व्यक्ति के पास काम पदार्थ भी संसार के जिनको तो भी पदार्थ कहते है यदि व्यक्ति भी उसके पास प्राप्त हो लेकिन उनकी उसे कोई कामना ना हो वो सबसे उपलब्ध हैं, सहज रूप से उपलब्ध हैं, तो वो असंभव नहीं कुछ तो रूप में असम्भव इसलिए कहते हैं कि की जन के धर्मादिकारी अब यहाँ ये चारों कौन कौन क्या क्या है इसमें सुशीदास ने स्वयं संकेत कर दिया की धर्म से शुरू किया जैसे प्रचार प्रसार बनाए जाते हैं धर्म से शुरू होते हैं धर्म के बाद फिर अर्थ अर्थ के बाद फिर काम और काम के बाद फिर मुक्ति ये आते हैं सबसे पहले धर्म धर्म ऐसी प्रारंभ करो धर्म के अनुसार जीवन जी जो अपन धर्म के करें अपना कर्तव्य करें उस कर्तव्य करने को कर। करो सामान्य धर्म का पालन करो स्वधर्म का पालन करो जो धर्म अपने धर्म के प्राप्त तो होता है उसका पालन करो शरीर की अवस्था के अनुसार जो धर्मित होता है उसका पालन करो इस प्रकार से करते हुए जो धन व्यक्ति को प्राप्त हो वो उसे अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करके वो अपने आप को शुभ कर सकता है ये भौतिक सुख व्यक्ति को उस प्रकार के हानिकारक नहीं है जैसे कि अधर्म के, के द्वारा प्राप्त हुए वही धन और वही बच्चे हानिकारक होते व्यक्ति के लिए इस प्रकार के धर्म ऐसी प्राप्त हुआ भौतिक सुख हानिकारक नहीं है बल्कि उन्नत कारक उसको उपर उठाने वाला है और फिर इनका जो जब इन वस्तुओं का उसने भोग किया उसने कीर्ति का उसने भोग किया स्वर्ग का सुखों का भोग किया तो ये हो गया काम धर्म धर्म से धन धर्म से भोग्य पदार्थों की प्राप्ति उनका भोग इसके बाद ये कहते हैं कि फिर चौथा पुरुषाद जो है वो परमात्मा को प्राप्त करके जीवन मुक्त हो गए परमात्मा की प्राप्ति हो गई गयी इस प्रकार ऐसी धर्म के दो फल धर्म का एक फल तो ये हुआ जो कि धन प्राप्त हुआ बहुत पदार्थ प्राप्त हुए और धर्म का ही दूसरा फल ये है की उसमें बैठा दिया गया, गया। परमात्मा की प्राप्ति हो गई और मुक्ति भी प्राप्त हो गई ये दोनों ही धर्म के दोनों ही फल हैं जब जो कि धर्म के फल में बैरा दिया गया बैठा किया जाने ऐसी वो ज्ञान और विज्ञान का या भक्ति का अधिकारी हो गया और तो परमात्मा को प्राप्त करके मुक्ति भी हो जाता व्यवस्था इस प्रकार की लेकिन चार भाई में ऐसी कौन क्या है इसके संबंध में वैसे तो एक विचार ये है की शुभ तुलसीदास जी ने धन ऐसी प्रारंभ किया इसके मने धन सबसे प्रारम्भिक और छोटा छोटा भाई चारों में सबसे छोटा भाई कौन है शत्रु उन्हीं को समझो तो वही धर्म धन के बाद तुलसीदास जी कहते हैं धर्म उसका बड़ा भाई कौन है उसके उसके बाद में फिर काम क्या है? तो कहते लक्ष्मण जी और उसके बाद फिर और क्या है भगवान राम के वो मुख्य स्वरूप लेकिन एक व्यक्तिक्रम दिखा जाए शत्रु से बड़े भाई के लक्ष्मण जी तो इसलिए धर्म के बाद धर्म जो है लक्ष्मण जी को होना चाहिए और फिर उसके बाद जो काम है उसे होना चाहिए भरत जी को और भक्त जी के बाद फिर उसके बाद भगवान राम को ही भगवान राम के संबंध में और शत्रुजन के संबंध में कोई दो मत नहीं भगवान राम मुक्त स्वरूप है और शत्रुजन जो है धन स्वरूप अब कौन धर्म है कौन काम है इसमें भरत लक्ष्मण में एक विचार ऐसी एक निर्णय है दूसरे विचार ऐसी दूसरा निर्णय दोनों बातें ही अपने अपने स्थान पर लोगो ने उसे स्वीकार किया तो चाहिए, बस इतनी बातों के चारों भाई चार प्रसार्थ के रूप में अब इन चार प्रसार्थों के लेकर के जब तक ये विवाह भगवान राम का और चारों भाइयों का विवाह जनकपुरी में होता है तब तक चारों भाई साथ नहीं हो और तुलसी राष्ट्रीय एक एक स्तर पर इनको चारों को चार प्रकार हैं और गंभीर होते चले जा रहे माने ये चारों सबसे पहले व्यक्ति के सामने जीवन में चार पुरुषार्थों का प्रश्न आता है व्यक्ति को अपने जीवन में निश्चय करना चाहिए तो चार पुरुषार्थ प्राप्त हो उनके लिए प्रयास कर और फिर जब ये प्रशासन का लक्ष्य करके व्यक्ति आगे बढ़ रहा हो तो उसके बाद में फिर वो हो हुआ, तो उसके बाद जब मोक्ष प्राप्त होने लगेगा तो फिर उसके सामने थोड़ी गंभीर बातें सूक्ष्म बातें आने लगेंगी उन सूक्ष्म बातों को लेकर के फिर आगे बड़के के चार जो है वो हो सीता उर्मिला मांडवी सत ये चारों जो हैं वो पुत्रिया हैं वे चार अवस्था हो जाती है और फिर भगवान राम और ये चारों चारों अवस्थाओं के जो अभिमानी देवता है वो चारों हो जाते है अब इस प्रकार से धीरे धीरे करके ये चारों के चारों परमार्थ धारण कर लेते हैं ये क्रम आगे बढ़ता जाता है तो कई उदाहरण आगे आएंगे वो अपने अपने स्थान पर वो सब उनकी अपनी अपनी महिमा अपने अपने स्थान पर वो सब उनको तो ज्ञान देने वाले ज्ञान कराने वाले सब हैं, उनको भी देखने के साथ इन चारों पुत्रों को देखा। तो तो नगर, तो नगर के स्त्री पुरुषा प्रसन्न तो अभी जो यहाँ बात शास्त्रा देने जा रहा है ये महाराज दशक को लेकर के चारों पुत्रों को वो मुख्य रूप से धर्म और पुण्य के फल को बताने जा रहा है तो किसी बात यहाँ शिक्षा क्या देनी है कि धर्म का फल क्या होता है? अब कोई समझे कि धर्म का क्या फल होता धर्म फल है धर्म का कोई फल नहीं धर्म का विकास की बातें है जो धर्म के चक्कर में पड़ेगा धूखों मरेगा कितनी सुंदर बात है लेकिन उनको धन की महिमा ही पता नहीं क्या बहुत आवश्यकता है समाज में इस प्रकार की सब बातें जब भ्रांतियाँ खड़ी हुई हैं, उनको भ्रांतियों को दूर करना एक बड़े पुरुषार्थ का काम का हो गई भगवान की एक बहुत बड़ी सेवा होगी है इसलिए धन की महिमा भी सुनो कहते हैं सुतन समय के दशक नहीं कि मुद्दे नगर नारो ऐसी वहाँ के जनकपुर की स्त्री सब बहुत प्रसन्न है देख करके नारा को देख करके चारों पुत्रों को देख करके बहुत प्रसन्न सुगन बरस स्वर्ग बर, निशाना आकाश में देवता भी बहुत पसंद है आकाश में बागे खूब बाजे बजा रहे हैं और की देवता लोग रहे इस प्रकार ऐसी अपनी प्रसन्नता सूचित कर रहे हैं और सदांद अब यहाँ पर जो जनाती लोगो ने आखिर के प्राथमियों का अगवा की थी और जिनको यहाँ ठहरा था, था जन्मरात्र में ला करके ये मुख मुख्य लोग अभी वहाँ उपस्थित है नगर के और लोग जो जमाती लोग थे वे सब लोग धीरे धीरे करके वापस चले हाँ गए अब यहाँ पर कौन कौन रह गए सतानंद और विप्र सचोदन सतानंद जी जो है वो जनक के गुरु है जैसे महाराज दशरथ के गुरु वशिष्ठ जी मुख्य उनके जो है वशिष्ठ जी जैसे इसी प्रकार के मुख्य गुरु इनके शतानंद जी है महाराज जी के तो ये सतानंद भी इसमें अगवाणी में आए थे और मंत्री लोग भी आए जनक जी के जो तो मंत्री हैं, वो भी उसमें शामिल थे तो सेनापति जो आए थे वो भी सब शामिल थे जनक भी नहीं एक नियम है जब तक ये संधि संभव ना हो तब तक ये दोनों मिलते नहीं अलग अलग रहते एक नियम बना दिया गया कि तो पहले बनाता दोनों मिल जाए और क्या क्या व्यवस्था हो दे, देखी होगी तो उनको दूर दूर रखा जाए क्या तो जब मिले तो संभव हो जाए सामक हो जैसे कहीं कहते हैं सामत कहते हैं सम्भव कहते हैं जब, हैं। जब दो दो वो दोनों को जो हो जाए कम हो जाए उसके पहले न बोले इसलिए वो यहाँ पे नहीं है बाकी और सब लोग ये है और नागर सूटी ये सब लोग भी उनके साथ में अब ये क्या अब क्या किया इन्होंने? कि सही अभी चलने के तैयार हो गए तो के सब लोगों ने बरातियों को सबका सम्मान किया सब जगह ठहरा दिया उनसे पूछ भी लिया आपको कोई कोई और वस्तु की आवश्यकता है कोई तकलीफ तो नहीं है आपके यहाँ को सुविधा रहे की नहीं रहेगी और क्या वस्तु आपकी आवश्यकता है जल्द हो ही क्या खाने के लिए कुछ और चाहिए पीने के लिए कुछ और चाहिए और कहीं कोई व्यवस्था हम आपकी करें। इस प्रकार सबसे पूछ लिया। और करें? तो उन्होंने कहा की हाँ तब तो उनकी आज्ञा मांग करके लोग मैंने आज्ञा मांग करके चलना जी है एक नियम है, है? वहाँ पर गए ऐसे ब्रातियों को जन्म राशि की तरफ कर दिया और अपने और तुलसीदास जी कितने तो सावधान है सब बता दो तो कोई बात आयुष मांगाना और प्रथम बरात लगन के आई अब एक बात हो कृपा कैसी ये बरात जो है लगन से पहले आ मैंने जब यहाँ ऐसी दूध भेजे गए थे जनपुरी से महाराज दशक के पास में जो पत्र लेकर के भेजा गया था उसमें मुहूर्त भी पहले निर्धारित कर ली गई थी भगवान राम लक्ष्मण जी का व्यवहार होगा उसको लिख के भेजा गया था कि अनुक समय तो वहाँ से बारात चलने के लिए भी देखिए रास्ता इतना लंबा है सप्ताह वहाँ पर जाने हैं पैदल भी कर रहेंगे तो कितने दिन लगेंगे ऐसा सोच करके व्यवस्था बना करके चल दिए थे लेकिन वहाँ बरात पहुँचने के कई दिन पहले पहुँचे कई दिन तक कोई को नहीं नहीं नहीं कोई तो कहता है महीने बढ़ पहले पहुँच कोई कोई कहता है लेकिन पहले पहुंच गए बहाल किसी राशि समयते है प्रथम बरात लगन को आई प्रबोधिक इसलिए नगर में सब लोग प्रसन्न है अब उसमें तनाव बढ़ जाता है की लगन खत्म हो जा रही है कितना तनाव लोगों को प्रसन्न है लड़की के सब, इसलिए कहते हैं कि कोई बात नहीं बड़ा पहले से आ गयी इसलिए सब प्रसन्न है और ब्रह्मानंद लोग सब लाए सब लोग वहाँ पर जो है ब्रह्मानंद बहुत आनंद है वैसे तो तुलसीदास के साथ ब्रह्मानंद एक्चुअली तो ब्रह्मानंद आप न मान पाओ तो ऐसा सनंदो की खूब आनंदित है सब लोग जिसके नगर में ब्रह्म ही आ जाए सगन ब्रह्म आके बात कर रहा हो और जहाँ ब्रह्मानंद नहीं होगा तो ब्रह्मान तो यहाँ भी ब्रह्मान ऐसे करके राम ने उतार लिया अयोध्या में तो फिर महाराज प्रसन्न बहुत प्रसन्न तो हुए कैसे प्रसन्न हुए जैसे ब्रह्मानंद आ गए ब्रह्मानंद तो सुनिए भगवान राम ने अवतार लिया महाराज ब्रह्मानंद का अब वो भगवान राम लक्ष्मण जी यहाँ बात कर रहे हैं भरत सत्यगन भी आ गए हैं ब्रह्म अपनी पूरी चारों चौकड़ी के साथ मेंंद नहीं होगा तो कब होगा तो मैंने दिव्य कहा सब लोग इच्छा करते है की दिन और लंबे लंबे हो जाए शब चाहता है की दिन लंबे हो जाए और दुख में दिन काटे नहीं करता लंबा हो जाता और सब लोग चाहते हैं कि जल्दी समय साफ हो जाए और दुख के दिन समय जल्दी करना है लेकिन होता होता है दुख के दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं और दुख के दिन बहुत लंबे हो जाते हैं ये काल भी सुखता और फलता रहता है इसके ऊपर मनोदा होता है क्यों? क्यों काल की उत्पत्ति मन से ही बुद्धि कही तो अपने शास्त्रों का जो कथन है उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करें। हर व्यक्ति इस बात का अनुभव करेगा कि तो जब मन बुद्धि कार्य करते हैं तब तो काल हो जाता है देश हो जाता अगर सुशिक्षा अवस्था आ जाए समाजी अवस्था आ जाए मन बुद्धि शांत हो जाए लय हो जाए तो काल भी लुप्त देश भी दुख. नहीं ये पता चले कि कहाँ है और क्या समय है कोई पता नहीं चल सकता अब देखो मनोबुद्धि के कार्य करने के साथ ही काल की गति है इसलिए मनोदशा के ऊपर कालदशा भी निर्भर करती है मन प्रसन्न तो एक प्रकार का काल मन दुखी तो दूसरे तो प्रकार का काल उसका भी मानसिक दशा के ऊपर कालदशा भी बदल रही है अब ये सब बातें समझ गई कोई तो भाई जगत की मसले नहीं है अपने मन को पहचानें, मन की बत्तियाँ नहीं होती है उनका स्मरण करे जागृता अवस्था का स्मरण करे जबकि दूसरे समय, समय काल है इन सबको देखने का और ये भी इसलिए कहते रहते हैं की जो व्यक्ति जब ध्यान दे रहा वो व्यक्ति फिर मन बुद्धि से पार होकर के आत्मा तक भी पहुंच जाएगा और जो व्यक्ति ये अरे मन बुद्धि से काल का क्या संबंध है कौन एक झंझट में पड़े होगा के बना रहे तो ऐसे लोगों के लापरवाही बरतने वाले व्यक्ति जो अपने मन बुद्धि के स्तर पर, ये शरीर के स्तर पर रहेंगे ऊपर उपर के आत्मा के स्तर तक पहुँचे तो नहीं पहुँच ये शास्त्र हम लोगों को धीरे धीरे अन्य आत्म भाव तक परमात्म भाव तक ले जा रहा ये सब इतनी बात बताते जा रहे हैं ये इसलिए नहीं निदेश की बातें घटना मात्र है प्राचीन काल का इतिहास हमको धीरे-धीरे करके ऊपर उठा रहा हमारा आंतरिक विकास कर रहा विकास करके करके सबसे उच्च स्थिति आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा अब देखिये दोहे भी क्या कहते हैं कहते हैं की राम शोभा अवधि भगवान राम और सीता ये तो बहुत ही सुंदर है शोभा की अवध है की अत्यधिक सुंदर से सुंदर हो रही है इसलिए अवधि सीमा, सीमा। और है और शुक्राज और दोनों राजा एक तरफ जनजी दूसरी तरफ महाराज दसराज ये दोनों ही सुकृति मैने धर्म का पालन करने वाले कू कार्य करने वाले ये दोनों जो हैं ये दोनों ही सीमा अब जो बात कर कहा था ना उधर की नीप सोचारी जन धन धर्मादि यहाँ गोस्वामी की धर्म की महिला से खाना चाहते धर्म की महिला क्या कभी देखो महाराज दशरथ ने कितना धर्म में जीवन दिया होगा कितने पुण्य किए होंगे महाराज जनक ने कितने पुण्य किए होंगे क्या कोई इनसे ज्यादा पुण्य कर सकता है महाराज दशरथ से ज्यादा कोई पुण्य कर सकता है जिसके यहाँ भगवान राम स्वयं सदन होकर के पुत्र के रूप में आ जाए महाराज जनक जी ने ज्यादा भाषण पुण्य करने वाला होगा जो जिनके की यहाँ परमेश्वरी सीता जी जो वो हो शास्त्रा का आकृति बनाओ कार्य पुण्यों की, तो की है सबसे अधिक पुण्य होंगे तो परमात्मा की प्राप्ति होती है पुण्य होते हैं व्यक्ति के तो इस जीवन में भी सुख मिलता है पुण्य होते हैं तो स्वर्ग की प्राप्त होता है पुण्य होते हैं तो सत्संग की प्राप्त होता है पुण्य होते हैं तो गुरु की भी प्राप्त होती है पुण्य होते हैं तो शास्त्र की भी प्राप्ति होती है पुण्य होते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति होने के बल पर इसलिए आधारभूत जो तत्व है वो पुण्य है पुण्य का अपने धर्म का आसन धर्म का व्यवहार और सदाचार और पुण्य के माने क्या है लोगों का अधिकार है धर्म तो नहीं भाई परित्रीरा सब नहीं अधमाई सबसे बड़ा धर्म क्या है सबसे बड़ा पुण्य क्या है पुण्यों के संबंध में किसी बात कहते हैं मिले मिले क्षमता ये तो ठीक है पुण्यपुण्य होनी चाहिए संत मिलेंगे लेकिन के चरणों की पूजा के समान दूसरा कोई पुण्य नहीं अब ये कहाँ से आ गए दिफ्र? और कहा से चरण पकड़े और कहा से उनकी पूजा आ गई बात तात्पर्य होगा कि सबसे बड़ा पुण्य व्यक्ति का ये है कि शास्त्रों का अध्ययन करे और शास्त्रों के जो, जो व्याख्याता है शास्त्र का ज्ञान रखने वाले हैं उनका आदर सम्मान करें। सबसे इसलिए कहते है हैं कि इनके समान महाराज दशरथ के समान महाराज जन जी के समान किए होंगे जहां-तहां कहे हैं, तहाजनिक मिले समाज नगर भर के लोग स्त्री पुरुष मिलते हैं तो इसी बात की चर्चा करते हैं काले को कैसे महाराज दशरथ कैसे उनके पुत्र कैसे महाराज जनक कैसे उनकी सीताजी पुत्रिया कैसे कैसे कमिकार उन्होंने किए कैसे कैसे हैं? और महानीय देखिए थोड़ा सा आगे तो जनक दशरथ सुत राम भर दे कारुण सिण इन समान फल लाधे समय आये नहीं कतम होने हम सब सकल सुकृति कैवासी भय जगत जनम राम जानी देती ना थुण। ना थुण। दोष प्रति हम सरस विवाह ला कहीं पर लुकह बड़े सुनि बड़े भाग विदि पाप बनाई ऊ भाई कार समय बस जनक बुलाओ भुषी लेने आई बंद दो काम कमनी इस प्रकार ऐसी बोलते हैं राशि की जनक सुकृत मूर्त बैठे ही जनक जी ने बहुत पुण्य किए उनके बहुत पुण्य हुए तो क्या हुआ जितने भी पुण्य हुए उन सबने पुण्यों ने मूर्तमान रूप धारण कर लिया तो क्या हो गयी बन गई जी जनक जी को तो जो सीता जी प्राप्त हुई जनक जी के ही पुण्य मूर्तिमान करके सीता रूप हो गये मैंने हो जाने के माने क्या है जब कोई बच्चे पुण्य करता है तो पुण्य फलीनभूत होते हैं जब भूत होते हैं जो उसका फल प्राप्त होता है मनुष्यों का ही एक उपलब्ध रूप है वो इस प्रकार के पुण्य होते हैं तो इस पुण्य की महिला सुननी चाहिए जब पुण्य कार्य करता है तो उसके कारण शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है उसके संस्कार बनते हैं उसकी वास्ताएं बनती है अच्छे संस्कार बनते हैं तो अच्छे उसके पुण्य संत होते अच्छे संस्कार बनते हैं पाप कर्म व्यक्ति करता है तो पाप के भी संस्कार बनते हैं और इसी प्रकार जैसे पुण्य मूर्त नाम रूप धारण करता है ऐसे व्यक्तियों ने पाप किए हैं तो संग्रहित होते रहते हैं असल में पाप का फल ले नहीं मिलता लेकिन कालांतर में क्या होता है कि बस वही पाप मूर्त नाम दूस होकर के साक्षात साथ कर का धारण करके काल दूस होकर भी जो है पाप भी कहीं ऐसे नहीं की नष्ट हो जाते हो अज्ञात हो जाते हो कहीं चले जाते हो ऐसे कोई नहीं होता ये सब व्यक्ति मान लेते हैं तो ये ये सब ये भी शास्त्र बताना चाहता है कि देखो पुण्य जो है वो व्यक्ति जो करता है वो नष्ट नहीं हो जाते वो सब संग्रहित रहते हैं और समय पर अपना रूप दिखाते हैं अपना फल दिखाते हैं तो और ये एक जन्म के नहीं अनेक जन्मों के पुण्य होते हैं सब संग्रहित होते रहते हैं यदि कोई व्यक्ति अपने पुण्यों के फलस्वरूप भौतिक सुख की और स्वर्ग इनका फल न भोगे तो उसके पुण्य संचित होते रहेंगे के पुण्य के फलस्वरूप व्यक्ति में बहरा जाएगा उसी पुण्य के बल पर उसकी सत्य बुद्धि होगी और ज्ञान और विज्ञान आएगा और उसी पुण्य के फलस्वरूप पर पहुंचा देगा इसलिए मुद्दो जो है वो हो वहाँ तक तो जाने के लिए व्यक्ति के पुण्य है धर्म का आचरण है पुण्य है जैसे फंडामेंटल चीज है आधारभूत नींव के यही है बिना नींव के जैसे भवन के पहला खंड दूसरा खंड बिना नीति का हो जाएगा इसी प्रकार से बिना धर्म के बिना पुण्य के न लोक के सुख है न पबलोक के सुख है न वैराग्य है न ज्ञान है न भक्ति है न परमात्मा की प्राप्ति है पुण्य तो, तो पहले चाहिए इसलिए कहते जनक शुक्रत ही इसी प्रकार महाराज दशरथ के भी शुक्र है दशरथ सुकृत राम बरे देही महाराज दशरथ ने जिसने पुण्य कार्य किए तो उनके फलश्री भगवान श्री राम भी आ उन्होंने धारण करके प्रकट में इन दोनों ने जैसी भगवान शंकर जी की आराधना की की है किसी दुनिया नहीं की तो पूजा तो तो करने से न न तो तो बार बार हम शोध मानो बाल काल से लेकर हर प्रसन्न में ये बात बोलते रहे तो तो तो तो तो तो तो तो शंकर की आराधना करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा बहुत बड़ा समय से और और हुआ और कहा मैंने समान फल ला और शंकर की आराधना करने का फल जैसा इनको प्राप्त हुआ और किसी को प्राप्त नहीं होगा अब भगवान राम को परमात्मा है सचिदानंद सत्ता है वो प्राप्त हो गए महाराज दशरथ शंकर जी क्या है जिनकी की आराधना करने से भगवान राम परमात्मा की प्राप्ति होती है तो वो भी बालकांड की पहली पन्ने को यही बता दो बीच बीच में क्या बताने की जरूरत पड़े तो वही कह दिया कि देखो शास्त्रों में जो व्यक्ति का सत्यत्व बुद्धि है वो तो है श्रद्धा और शास्त्रों का अध्ययन करने पर जो परमात्मा का ज्ञान होता है और परमात्मा में जो विश्वास उत्पन्न होता है उस विश्वास का नाम है शंकर तो जो परमात्मा का तो जो विश्वास जैसा कि इनको प्राप्त हुआ और वो जो कुण्य है उसके फलस्वरूप भगवान राम की प्राप्ति हुई बिना परमात्मा में विश्वास हुए परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती जो लोग परमात्मा में विश्वास ही नहीं रखते उनको क्या, क्या परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी पहले परमात्मा विश्वास चाहिए परमात्मा में विश्वास कैसे प्राप्त हो तो परमात्मा के विश्वास के लिए शंकर जी की पूजा करनी चाहिए शंकर जी की पूजा क्या है शास्त्रों का अध्ययन करो सर्व समझने की कोशिश करो। करोस्ते हर शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा में विश्वास पैदा करना ही है रामचरित मानस में भी यही बात बोल देते ही माँ आदि मध्य प्रमुख प्रतिपाद्य राम भगवान यही मा रामचंद्र मानस कोई कह गया सुन कहानियां इसमें कोई का को इतिहास है इसमें कहेगा की और, और बहुत सी बातें हैं की भी कथा है घंटा में युद्ध की भी कथा है यानी क्या क्या है इसमें बातें बताएंगे तुलसी तो कहते हैं इसमें कुछ नहीं ये तो बातें प्रासंगिक बातें हैं मुख्य बात इसमें ये है कि रामायण के प्रारंभ में भगवान राम का प्रतिपादन है परमात्मा का रामायण के जब आगे बढ़ते जाते हैं तो पन्ने पन्ने पर आरोप परमात्मा के अस्तित्व का प्रतिपादन है अंत हुआ तो परमात्मा की अस्तित्व का प्रतिपालन करके हुआ जिसको की बार बार पढ़ते पढते व्यक्ति को परमात्मा का ज्ञान हो और परमात्मा में प्रीति हो विश्वास हो ये हो गया शंकर तो आराधना हो गए सही शंकर जी की आराधना जब तक ये शंकर जी की आराधना व्यक्ति को न हो कर पागे तब तक उसको चाहिए कि शंकर जी की मूर्ति के सामने बैठे और शिवाय का जब करो शंकर जी के प्रति गंगा जल चढ़ाए ये भी शंकर जी की उपासना है ये उपासना जो उपासना सर्वोपासनाकार लेकिन ये साकार उपासना करेगा, तब धीरे धीरे करके शास्त्रों में सत्संग होगा ये कथा के लिए तुलसीदास जी को काम की पूरी दिन सुनाई करेगी की जैसे उन्होंने का पिछले जन्म में शंकर जी की पूजा से की लेकिन भगवान राम से बैर दे आते आखिरकार शंकर जी की उसी पूजा में भगवान राम मित्र उत्पन्न कर अंत में सात जब खत्म हुआ तब तो उनको के श्री को लोन श्री की प्राप्ति और लोहोरी सुने फिर भगवान राम को परमात्मा के जिनसे को डर था उन्हीं की कथा सुनाई और उन्ही के आग्रह पूर्वक उनकी कथा सुनी हुई वो हालांकि निधान सुनाते रहे लोन श्री की लेकिन कहीं भगवान राम की कथा सुना अर्जुन में भगवान राम सिंह को बैठा अब उस कथा सुनने को क्यों तैयार होगा शंकर जी की आराधना पूजा की इसलिए कहते है तो सिर और राधे और काहू ने इन समान फल राधे और इन समूह जगमानी कहते हैं इनके समान संसार में अभी तक कोई तो नहीं हुआ मैंने इतना पुण्य करने वाला कोई नहीं हुआ और भाई और कितना पुल करेगा ज्यादा से ज्यादा फुल तो उसको परमात्मा की को प्राप्त होगी और क्या पूर्ण करेगा इसे ज्यादा इसलिए जितना महाराज पुण्य किए क्या पुण्य किया किसी नहीं किया और लोकनाथ परमात्मा जी के बाद तो दूर अपने आप को कितने ही बात में बड़े पुण्यात्मा समझने लगते है इस बात में कि हमने अपने जीवन में इतना काम बनवा लिया क्यों हमारे बड़े पुण्य कितना परिवार हमारा हो गया पुत्र पौत्र हमारे हो गए हमारे समान पुण्य आत्मा कौन होगा कितना धन हमने प्राप्त कर लिया हमारे समान पुण्य आत्मा कौन होगा हर एक दशरथ है जिनको की भगवान राम पुत्र के रूप में प्राप्त हो गए ये कुछ सुने की बात थोड़ी कोई क्योंकि महाराजा सस्ता चला गया और अपने आपने समझा कि पुण्य आत्मा हो गए ये जो विपरीत बुद्धि इसलिए कहते हैं इन, इन न भय जब ना है नहीं कत होने हुनाही इनके समान न कोई है और न कभी आगे होने वाला तीनों काल का नाम ले लिया तीनों काल में इससे ज्यादा पुण्य की कोई बात नहीं हो सकती जैसे की इनके साथ दोनों के साथ में हम सब सकल शुक्र के कह रहा अब उनके बाद में भी सब जो बातचीत करते है आपस में जनप्रवासी वो कहते हम लोग भी बड़े पुण्य आत्मा पुण्य है तो भाई जग जनम जनकपुर वासी के जनकपुर में हमारा जनप्या में जनकपुर में जनकपुर में अयोध्या में विवाह होता पुर्में पुर्में। ये देखने का ज़िका ज़िका जो हमें सौभाग्य प्राप्त होगा तो यही प्राप्त होगा इसलिए भाई जगह जनकपुर वासी और जिन जान की राम छवि देखी कैसे जैसा भगवान राम को भी सुंदरता जानकारी स्वरूप दोनों को देखे और हम सभी हमारे समान आत्मा भला आत्माएं दूसरा होगा दोनों के दर्शनों को यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और पुण्य देखा भी आहू देखो वही बात करी मैंने ताकि उसके बाद अभी तो इनके दर्शनी हो रहे हैं दोनों के अब उसके बाद इन दोनों का विवाह होगा वो भी देखेंगे और लेन ला और समय हमें मित्रों का प्राप्त ये सबसे बड़े खुने की बात कहते हैं हमारे लोगो की ये है जनकपुर में आकर के हमारा गई परस्पर कोके लिए बने नहीं है फिर कथावाचक लोग पुरानी घटनाओं से संबंध जोड़ते रहते हैं बताते रहते हैं कहीं कहीं का कहीं कहीं का अब यहाँ पर जनकपुर में रहने वाली जो स्त्री है महिलाए है, है? भगवान राम को अपने पट के रूप में प्राप्त करने की इच्छा भी उनको होने लगी नु? कि भगवान राम जैसा हमारा पट प्राप्त होता तो कैसे जैसे भगवान राम जैसा पुत्र हो महाराजा के बन में आई ऐसे वहाँ के विद्यावासी जो जनप्रवासी स्त्रियाँ है उनके पट रूप करने की इच्छा करेंगे तो भगवान राम भी सबके मन हैं तो कथावाचक कहते हैं की भगवान राम ने उनको मैं नहीं मन उनको सबको आशीर्वाद भी दिया की हम तो उनको रूपे प्राप्त होंगे लेकिन इस लीला में अगली जब लीला जब कश्मीर लीला होगी वहां कस लीला में जब रात लीला होती है गोपियाँ होती है, तो है। जनप्रवासी स्त्री हैं वो सब वहाँ कौन जाते हैं पहले सुनो इस प्रकार की कामना की होती तो है वहां पर भगवान राम के सबको तो उसी प्रकार से मिलते हैं जैसा जो कृष्ण बनकर जैसा वो सब चाहते अगले सब अब कहते हैं कि की पुण्यू लोचन लाहू कहीं परस्कर को गिली एनैनी अब देखो आपस में जो स्त्री है आपस में एक दूसरे से बात भी करते है आपने पहले सुना होगा कि जब भगवान राम वहां पर आते हैं खुश वाटिका में तो वहां पर भी सीता जी साथ में आठ हतिया तो और वो आठ हाँ शक्तियों में जाती है समाचार देती है भी ले जाती है और सब की सुंदरता का वर्णन करती हुई कोई तो देखते हैं कि जब भगवान राम यहाँ नगर में आते हैं नगर में घूमते हैं, तब देखते हैं कि आठ शक्तियाँ भगवान राम की सुंदरता का वर्णन आपस में कर रही हैं और वहाँ पर भी आठ और आठ सही प्रकार के विचार है उनको भी दिन, दिन करके देखो तो कहीं कहीं गिनती भी मिल जाती है आज यहाँ पर देखते है वही जो है जो है यहाँ आरोप फिर भगवान राम के जो उनकी महिमा का बखान कर रही हैं, और वो सर्चा करती हैं, कहते हैं की ये कहें परस्पर कोकिल बनी कोकिल बनी, बड़ी मधुर बातों बोलने वाली स्त्रियाँ जो हैं है आकसमी प्रकार बोलती हैं।